नमस्कार यह वीडियो है सिलेक्टेड टॉपिक्स इन हिस्ट्री के ऊपर कुछ एक जो पहले मैंने वीडियो बनाया थे उसके ऊपर तो क्वेश्चन आए थे तो क्वेश्चन और उसके बारे में मैं वो कहूंगा कम मैंने कमेंट किया था कि एक रीजन कि एलेक्जेंडर यमुना तक आ गया और उसने आंधी को सरेंडर करने के लिए विवश कर दिया गुरु को संधि करने के लिए विवश कर दिया अनिलाओं को हराया और यमुना तक आ गया उसका एक रीजन और उसके बाद मुगल और आरब अरब सिंधु नदी तक आ गए मुगलों ने बाबर ने उत्तर भारत के बड़े हिस्से पे कब्जा कर लिया और उसके बाद अंग्रेज उसका एक कारण था कि उनके पास हथियार अच्छे थे और उसमें मैंने कमेंट की थी कि उनके पास इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी अच्छी थी और उसके संदर्भ में क्वेश्चन आए कि ऐसा नहीं है कि हमारे यहां भी धातु बनाने की टेक्नोलॉजी सबसे अच्छी है जैसे एक पिलर का एग्जाम्पल हमारे सामने है दिल्ली में जो लोहे का खंभा है उसमें अभी तक जंग नहीं लगा हजारों साल हो गए खंभे से तो इसके ऊपर यह वीडियो है इंजीनियरिंग साइंस और टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्री ये चार चीजों में क्या फर्क है और कानून व्यवस्था कैसे कैसे असर तो करती है तो पहली बात इंडस्ट्री और साइंस में फर्क क्या है कि एक खंभा जो कि जंग नहीं खाता वो साइंस की साइंस के नॉलेज को साबित तो करता तो है क्योंकि हमारे पास इतना साइंटिफिक नॉलेज था लेकिन एक लाख भाले या दस लाख भाले वो इंडस्ट्री इंजीनियरिंग को साबित करते काफी देशों में ने साइंस में काफी तरक्की की थी अलग अलग टाइम पर जैसे कि रशिया है रूस है रूस ने साइंस में इतनी तरक्की की थी कि सबसे पहले सैटेलाइट रशिया का था सैटेलाइट में रशिया ने एक टाइम पे अमेरिका से भी आके था मिलिट्री वेपन्स भी उसके बहुत अच्छे थे पर उसी रशिया में वीसीडी प्लेयर उस समय डीपीडी प्लेयर नहीं था उस समय वीडियो वीडियो कैसेट प्लेयर था। 1990, था 1990 से पहले की बात कर रहा हूं नाइनटीन से पहले तब तो सीडी डीबीडी तो था ही नहीं 1990 से पहले वीडियो कैसेट होता था तो वीडियो कैसेट प्लेयर या टेप रिकॉर्डर या रेडियो वो जो रशिया का होता था वो इतना खराब होता था एकदम भारी और इंडिया में तो किसी ने यूज ही नहीं किया होगा लेकिन जिन लोगों ने देखा है यूज किया है वो बताएंगे और बार बार बिगड़ जाए आवाज करे तो वो देश सैटेलाइट भेज सका अंतरिक्ष में लेकिन अच्छा कैसेट प्लेयर नहीं बनाता है तो इस तरह का फर्क आ जाता है जैसे मैंने एक कंप्लीट एग्जाम्पल दिया था कि जो ग्रीक सैनिक थे उसके पास जो भाले होते थे उस बालों की लंबाई होती थी 16 से 18 फीट लंबा वो लकड़ी का होता था वो लकड़ा इतना मजबूत होता था कि बहुत डायामीटर में बहुत बड़ा बड़ाना होगा डाया मीटर में बहुत बड़ा है तो उसको हाथों से होल्ड नहीं सकते डाया मीटर में छोटा होना चाहिए वो लकड़ा इतना मजबूत होना चाहिए कि अठारह फीट लंबा है तो अभी टूट नहीं जाता या बेंड नहीं हो जाता इतना मजबूत होना चाहिए और साथ में उतनी और थोड़ी स्ट्रेंथ होनी चाहिए लकड़े उस लकड़े के आगे लोहे की नोक होगी तो इतना भारी जो लकड़ा इतना मजबूत लकड़ा है उसको काट के छिल के उसको भाला बनाना और छिलने के बाद उसको राउंड शेप होना चाहिए उसका वरना राउंड शेप नहीं है तो हाथ में छह हाथ छिल जाएगा हाथ में ये भी आ जाएगी सैनिक क्या तो उसके लिए लोहे के औजार बड़ी संख्या में चाहिए बहुत पहने चाहिए नुकीले चाहिए शार्प शार्प एज वाले चाहिए तब इस तरह से पचास हजार एक लाख दो लाख भालों का उत्पादन हो सकता तो एक अच्छा भाला बनाना जो कि सोलह अठारह फीस लंबा वो साइंस है और इस तरह के एक लाख भाले बनाना वो इंडस्ट्री हो गया टेक्नोलॉजी हो गया इंजीनियरिंग हो गया तो साइंस था हमारे पास लेकिन इंडस्ट्री में कमी थी। इंडस्ट्री में क्यों कमी थी फिर इसके देखो बहुत सारे अलग अलग कारण आए जैसे इंडस्ट्री में एक कमी का कारण दिखाया जाता है कि भाई हमारे राजा किसी देश पे हमला नहीं करना चाहते थे इसलिए उन्होंने इतने अच्छे भाले या तो या बंदूतें नहीं बनाई अब इसमें तुम इतिहास देखो तो अंदर अंदर तो इतने सारे हिंदु हैं तो जिसकी कोई गिनती नहीं जैसे गुजरात के अंदर ही बात करूं तो सिद्धराज जो एक काफी प्रख्याप्त तो नामी राजा थे गुजरात के तो उन्होंने अपने जीवन काल में कम से कम 25 युद्ध किए हैं कम से कम पच्चीस शायद ज्यादा और उन्होंने जो युद्ध किया मालवा नाम के एक प्रदेश के साथ तो वो युद्ध 12 साल तक चला निरंतर चलता रहा था मतलब वो एक युद्ध मानो या उसको दस युद्ध मानो वो एक प्रश्न आ है क्योंकि तो 12 साल युद्ध चला था तो इस तरह से साफ साफ दिखता है कि जो राजा राजाशाही का जो जमाना था उस समय उसमें हरेक राजा ने अपना विस्तार बढ़ाने के लिए अपना प्रभुत्व बढ़ाने के लिए आसपास के राजाओं से युद्ध किया तो यह कहना कि हमारे राजा दूसरे राजा पर अटैक करना ही नहीं चाहते थे वो ठीक नहीं है नहीं किया क्योंकि उतने डिस्टेंस पर सेना मेंटेन करना काफी मुश्किल हो जाता है सेना की जो शक्ति होती है वो मेन टाइम से जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाए वैसे सेना की शक्ति क्यों कम होती जाती है क्योंकि सप्लाई लाइन उतनी लंबी होती जाती है सेना को खाना पहुंचाना कभी कभी पानी पहुंचाना हथियार पहुंचाना दवाइयां पहुंचाना आदमी ले जाना आदमी वापस लाना क्योंकि एक ही आदमी को आप बरसों तक फैमिली से दूर रखोगे तो वो उगता जाएगा तो वो है कुछ लोग इंजर्ड हो गए उनको तो वापस लाना और जब वापस ला रहे हो तो कुछ नए सैनिकों को वहां ले जाना पड़ेगा सप्लाई लाइन जितनी लंबी होती है उतनी महंगी हो जाती है महंगी होते हैं साथ उसमें करप्शन के चांस बढ़ जाते हैं तो सप्लाई लाइन लंबी हो लेकिन करप्शन कम हो वो भी एक अपने आप में एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंज बहुत बड़ी है और सप्लाई लाइन जितनी लंबी हो दुश्मन को सप्लाई लाइन काटने का मौका मिल जाता है जितनी लंबी सप्लाई लाइन है तने दुश्मन को मौके ज्यादा क्योंकि तो सप्लाई लाइन की पैरेटी भी तो करनी पड़ेगी कहीं ना कहीं हर एक जगह यदि सप्लाई लाइन को गार्ड नहीं करोगे तो दुश्मन कभी भी सप्लाई लाइन पे अटैक करके नुकसान पहुंचा सकता है। तो जितनी सेना का डिस्टेंस मेंटेनेंस जितनी ज्यादा उतना उतना सेना की स्ट्रेंथ कम होती जाती है तो इस हिसाब से हम बाहर के देशों पर आक्रमण नहीं कर पाए उसका रीजन यह था उतनी लंबी सप्लाई लाइन मेंटेन करना जो उस समय के जो किंग थे उनके लिए बहुत मुश्किल है ये भी कि अटैक नहीं करना चाहते थे अटैक नहीं करना चाहते तो आसपास के लोगों पे अटैक क्यों नहीं आसपास के लोगों को क्यों इतने सारे जीत हो गए अब सवाल आता है कि साइंस और इंजीनियरिंग में मैं फिर से पाता हूं कि एक अच्छी तोप बनाना वो साइंस कि अच्छा वैज्ञानिक है उद्देशाली है मेहनती है उसने दो चार अच्छे आदमियों अच्छा की टीम बना ली और रिसर्च करते गए करते गए कोई उसको फंडिंग दे रहा है राजा या कोई अमीर आदमी जो कि विज्ञान में रुचि रखता है उसके आधार पर उसने एक या दो पीस बना लिए जो कि बहुत अच्छे हैं पर ऐसे हजार पीसों का उत्पादन करना वो एक बहुत डिसिप्लिन वाली इंडस्ट्री मान लेता है कि जिसमें टेक्निशियन या अनस्किल लेबरर से लेके कंपनी का ओनर हर एक आदमी में डिसिप्लिन है हर एक आदमी वही कहता है जो उससे हो सकता है उसे यदि नहीं हो, हो, हो सकता है तो वो बता देता है कि ये काम उससे नहीं हो पाएगा वो करता है तो दिल लगाकर करता है वो आठ घंटे टाइमशीट पे लिखता है तो सब कुछ वो छह सात घंटे काम करता है और जब वो काम करता है तो उसका ध्यान काम में होता है उसने देखा कि भाई कुछ गलती हुई तो वो तुरंत गलती सुधार रहा है यह नहीं कि चलो जाने दो तो देखा जाएगा जब इसको पता लगने वाला है गलती होगी या नहीं जो सब जो प्रोडक्शन चेन होती है उसमें सौ लोग काम करते हैं यदि सौ में से तीन चार लोग भी यदि कलसी है तो इंस्ट्रूमेंट का जो फाइनल पीस आएगा वो खराब होगा क्योंकि जैसा कहते हैं कि स्ट्रेंथ ऑफ द चेन स्ट्रेंथ ऑफ द तो वीकेस्ट लीग यानी कि एक चीज़ कड़ी है एक चेन है तुम्हारे पास तो उसकी ताकत कितनी है जो सबसे कमजोर कड़ी है उसकी जो ताकत है वो पूरी चेन की भी कितनी भी मजबूत कड़िया और दिन दो चार कड़िया कमजोर है तो चेन की ताकत कम होगी तो इस तरह से जो प्रोडक्शन चेन होती है उसमें दस बीस पचास लोग एक साथ काम करते एक के एक के बाद एक और उसमें सब में डिसिप्लिन चाहिए हर एक आदमी साढ़े नौ बजे आ जाएगा क्योंकि एक आदमी यदि आधा घंटा लेट हो गया तो पूरी चेन है वो आधा घंटा रुक जाएगी तो बाकी दस लोगों से नौ लोगों का टाइम होगा करता हर एक का आधा घंटा वेस्ट हो गया तो ये सारी चीजें एक बहुत डिसिप्लिन सोसाइटी मांग लेती है कॉम्प्लेक्स जो इंजीनियरिंग प्रोडक्ट है उसके लिए पूरी सोसाइटी में रैक एंड की डिसिप्लिन चाहिए यह भी बोलता कि लेबर है वो डिसिप्लिन होता है फंडामेंटली डिसिप्लिन होता है लेकिन पूरी सोसाइटी का जो लॉ लीगल सिस्टम है वो तो डिसाइड करता है कि हर एक आदमी की एफिशिएंसी का मैक्सिमम और मिनिमम कितना होगा और उसमें कुछ बुनियादी फर्क थे जो मैंने अपने दूसरे वीडियो में बताया कि ग्रीस में जूरी सिस्टम था ग्रीस में राइट टू इक्वल था इसलिए ग्रीस में राजाओं की बदतमीजी कम होती थी जैसे यहां पर नंद नंद जैसा यदि कोई राजा एलेक्जेंडर में यदि ग्रीस में होता तो लोगों ने उसको कब का से निकाल दिया क्योंकि वो राइट टू रिकॉल टीम के प्रोसीजर वहाँ पे अधिकारियों के बारे में जिस तरह का जो आपने चाणक्य सिरे देखा होगा कि काफी अधिकारी थे वो भ्रष्ट थे द्रीस में क्यों भ्रष्टाचार कंप्लेट होंगी वहां सिस्टम है। वहां यदि अधिकारी के सामने इतनी ऐसी कंप्लेन आती है और प्राइम ऑफिस होता है तो पूरे एथेंस में से अधिकारी का स्तर कितना है तो सीनियोरिटी कितनी उसके आधार पर पचास सौ दो सो, सौ चार सौ या पांच लोगों की जूरी बुलाई जाती रैंडमली चोजन सिटीजन और उनमें से यदि मेजोरिटी सिस्टीजन बोले कि इसको नौकरी से निकालो या इसमें अपॉइंट करो तो उसको लर्ट होगा तो ये जूरी सिस्टम की वजह से वहां के ब्यूरोक्रेट को रिलेटिवलीस इंडिसिप्लिन लेस एट्रोशियस लेस इनडिसिप्लिन यानी उनमें शिस्त ज्यादा थी एट्रोसिटी कम करते थे रिश्वतखोरी कम करते थे इसलिए ओवरऑल सोसाइटी की एफिशंसी ज्यादा वजह से इंजीनियरिंग में बोलो इंजीनियरिंग और मास प्रोडक्शन इंडस्ट्री इंडस्ट्री का मतलब है होता है मास प्रोडक्शन इंडस्ट्री में आगे निकले और उसका साफ देखने को मिला हथियारों के उत्पादन कला क्षेत्र में कम क्योंकि कला में तो यदि आदमी के पास खुद रुचि रखता है तो वह अच्छा कलाकार बने थोड़ी बहुत उसे टीम चाहिए लेकिन वो रुचि रखता कलाकार बनेगा लेकिन तुम्हें हजारों मूर्तियां बनानी है लाखों मूर्तियां बनानी है तो अब डिसिप्लिन चाहिए वो डिसिप्लिन क्यों मिल गई मंदिरों में आप देखो मंदिरों में हजारों मूर्तियां क्योंकि तो उसमें जो आदमी कारीगर काम करता था वो ये दिल लगा के काम करता था वो सोचता था कि अच्छी मूर्तियां बनाएगा तो एक तरह से वो भगवान की पूजा कर रहा है कि उसको स्वर मिलेगा लेकिन उसी आदमी को मजदूरी का काम दिया जाए कि भाई अब तुझे औजार बनाने हैं या तुझे भाले बनाने हैं तो वो मुझे स्वर्क मिलेगा वो फीलिंग तो निकल गई बात चली गई वो तो अब आए भी नहीं इसमें तो उसमें वो एफिशिएंसी मिलेगी या नहीं वो लीगल सिस्टम पे डिपेंड करेगा कि कंट्री की लीगल सिस्टम कैसी है एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम कैसी है उससे राइफ एंड वाइल्ड पॉपुलेशन का डिसीजन अब कौन कौन से ऐसे डिसीसी वेपर्स जो मैं बोलता हूं मैं फिर से मैंने वीडियो में बता दें दोबारा बताऊंगा कि एलेक्जेंडर यमुना तक तो आ गया उसका एक सबसे बड़ा कारण था कि 16-18 फीट के भाले उस भालों की वजह से सैनिक भाले लेके खड़े हो गए और उनके पास ढाल है तो दुश्मन के सैनिक के वो तीर फेंक सकते हैं लेकिन ढाल ऐसे रख के वो तीर को तीर वो ढाल के साथ टकराएंगे तीर सैनिक को नहीं लगेगा और दूसरी तरफ से जो तीर पे तीर फेंके जा रहे हैं उनके तीर थोड़ी देर बाद खत्म हो म हो जाएंगे तब एलेक्जेंडर के सैनिक आगे बढ़ना शुरू करेंगे उनके पास भाले 16-18 फीट लंबे यानी जो तलवार से लेके सैनिक लड़ रहे हैं वो उन तक पहुंच ही नहीं सकते वो उनसे पहुंचे तब उससे पहले मारे जाएंगे जिन सैनिकों के पास भाला है वो भाला फेंक सकते हैं हाथ में रखकर भाला नहीं मार सकते क्योंकि दूसरे सैनिक का भाला छह आठ फीट लंबा है सामने वाले सैनिक का भाला सोलह अठारह फीट लंबा है यानी उसको भाला फेंकना पड़ेगा फिर से वो तो जो एलेक्जेंडर के सैनिक है अपने आप को ढाल से कवर करके रख रहे हैं तो तीर भाले उस पर गिरेगे कोई असर नहीं होगा और इस तरह तो से सैनिक आगे बढ़ते जगह जाएंगे तो क्या होगा कि या जो राजा की सेना उसको किले में जाके चुबकना पड़ेगा तो मैं बताऊंगा उसके पास क्या होगा या तो राजा मारा जाएगा या तो सेनापति मारा जाएगा तो तब तक सेंट्रलाइजेशन इतना हो चुका था पावर का डिसीशन मेकिंग का कि राजा मर गया सेनापति मर गया और पूरे सेना का उत्साह खत्म हो गया क्योंकि पूरा कमिटमेंट देखो हरेक व्यक्ति को हरेक व्यक्ति अपने कमिटमेंट के कारण लड़ता है पर कमिटमेंट के साथ साथ एक चीज चाहिए आदमी को कि उसकी मृत्यु के बाद उसके फैमिली को इकोनॉमिक सपोर्ट मिलेगा यानी बहुत बड़ा फैक्टर होता है डिसाइड करने के लिए कि व्यक्ति युद्ध भूमि पर अपना बलिदान देगा यानी आखिरी दम तक लड़ेगा नहीं तो राजा जिंदा है राजा मैं सैनिक हूं राजा जिंदा है राजा ने मुझे कमिटमेंट दिया कि यदि तेरी मौत हो गई तो तेरी फैमिली को मैं इकोनॉमिक सपोर्ट दूंगा तो मैं आखिरी दम तक लड़ूंगा पर राजा मर गया तो तुरंत मैं सैनिक हूं क्राउन पे लड़ने वाला तुरंत मेरे माइंड में नेगेटिव थॉट आएगा रियल थॉट फिर ये ऐसा नहीं है कि हवा का नेगेटिव शोट है क्योंकि राजा ने मुझे कमिटमेंट दिया था कि यदि मैं मर गया तो मेरी फैमिली को राजा इकोनॉमी समोट देगा लेकिन अब राजा, ही तो राजा भी मर गया तो राजा भी मर गया मैं भी मर गया तो मेरी फैमिली को कौन संभालेगा मान लो युद्ध जीत भी गया तो नया राजा का अपना कमिटमेंट पूरा करेगा जो तो पुराने राजा ने मुझे दिया था तो जो मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन आया उसमें कमिटमेंट एक इंडिविजुअल नहीं देता था, था एक ऑथॉरिटी देती थी यानी कि सेनापति मर गया या सरदार मर जाता तो कोई बात नहीं कमिटमेंट सेनापति या सरदार ने नहीं दिया है कि तुम्हारे फैमिली मेंबर को पेंशन मिलेगी या कंपनसेशन मिलेगा कमिटमेंट गवर्नमेंट में दिया है गवर्नमेंट के अंदर पीएम मर गया तो सीएम मर गया तो भी कोई बात नहीं इसकी जगह दूसरा आएगा वो भी उस कमिटमेंट को पूरा करेगा फिर पूरा देश खत्म हो गया तो अलग बात है पूरी सरकार खत्म हो गया तो मेरा मेरे फैमिली को कोई सपोर्ट नहीं करने वाला वो अलग बात है पर युद्ध गए और सरदार मर गया सेनापति मर गया लेकिन मेरा कमिटमेंट जो मुझे इस गवर्नमेंट ने दिया वो चालू रहेगा उसे बोलते हैं एक ऐसा उस तरह का एक्टाब्लिश एडमिनिस्ट्रेशन ऐसा नहीं है कि, कि किसी राजा के पास नहीं था कई राजाओं के पास था लेकिन कई राजाओं के पास नहीं भी था तो ऐसे में उन राजाओं की परिस्थिति क्या थी कि सारा कमिटमेंट है वह पर्सन टू पर्सन चलता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 तो और सेनापति मर गया तो सरदार भी एक मिनट के लिए सोचने लगा कि भाई किंग के साथ तो मेरा कोई डायरेक्ट कनेक्शन था ही नहीं मेरा जो कनेक्शन था वो या सूबेदार के द्वारा था या बीच के राजा के द्वारा था और वो मर गया और मैं भी मर गया तो मेरे फैमिली का कमिट मेरे, मेरे फैमिली को कौन संभालेगा तो जो पूरा ट्री होता है कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन में जाओ तो अब ट्री होता है कि राजा होता है उसके नीचे सेनापति या सूबेदार होते हैं उसके नीचे छोटे सूबेदार होते और उसके नीचे सरदार और उसके नीचे सैनिक कोई भी सत्तर हजार अस्सी हजार नब्बे हजार की सेना है तो चार पांच लेवल हो जाएंगे अब उसमें जो पश्चिमी सेनाएं थी उसमें सैनिक का कमिटमेंट सीधा गवर्नमेंट के साथ था ना उसके कैप्टन के साथ ना उसके लेफ्टिनेंट के साथ ना उसके जनरल के साथ न प्राइम मिनिस्टर के साथ सीधा नेशन के साथ सीधा गवर्नमेंट के यानी जनरल मर गया लेफ्टिनेंट मर गया वो कैप्टन मर गया तो भी और यदि ईद में वो मारा जाता है तो गवर्नमेंट उसके फैमिली को कंपनसेशन देगी या पेंशन देगी वो सिस्टम इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में काफी समय तक नहीं आया मतलब बहुत टाइम के बाद आया तो उस सिस्टम के अभाव की वजह से एका दो तो मेन आदमी मर जाते थे तो उसके नीचे जितने आदमी थे उनके मन में यह भय जाता जा था कि मैं भी मर जाऊं रहा हूं मेरे फैमिली को कौन समाता जो कि रियल भाई है तो सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हो गया इसलिए युद्ध के टाइम दोनों सेनाएं एक ही कोशिश में रहती थी कि सामने वाले को राजा को मारो तो एलेक्जेंडर की सेना राजा की तरफ जाएगी भाले लेकर और बीच में सैनिक उनको बचाने का प्रयत्न करेंगे लेकिन तीर जितने फेंकने थे वो फेंक दिए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 सिर्फ कितना हिस्सा ही कवर करता था हार्ट लंग्स लिवर कितना हिस्सा कवर करता था थोड़ा सा क्यों? क्यों ग्रीक के पास बड़ी मात्रा में मजबूत चमड़ा बनाने की टेक्नोलॉजी ढाल भी आप देखो तो हिंदुस्तान के सैनिकों के ढाल गोलाकार थे और छोटी सा स्थिति ग्रीक के सैनिकों की ढाल देखो तो लंबी रेक्टेंगल और कुछ कुछ सैनिकों के पास कंधे से लेके गुडे ले तक लंबी कंधे से लेकर पांव तक लंबी और कुछ पास तो इतनी लंबी ढाल होती थी और उनका पूरा अपर बॉडी वो कवच से ढका होता था पांव में कवच नहीं पहनते थे उसका कारण अभी भी मुझे समझ नहीं आया कुछ लोग कहते हैं कि गर्मी की वजह से मुझे ठीक से पता नहीं क्यों लेकिन पांव में वो कवच नहीं पहनते थे और उसकी वजह से उनको काफी नुकसान भी जाता था कि पांव में तीर लड़ने से उनके सैनिक हीजल हो जाते थे लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने पांव पे कवच बहुत कम पहने थे लेकिन उनके जो जूझे होते थे चमड़े के वो घुटने तक होते थे और घुटने से ऊपर का भाग है वो कुछ एकाध फीट का भाग वो खुला रहता था तो वो पांव खुला रखते थे वो मुझे समझ में नहीं आया पर तुम उनका देखोगा नीचे का पांव जो है वो भी पूरा कवर्ड होता है चमड़े से और बाकी बॉडी बैक और फ्रंट दोनों कवर्ड है तो उसको यदि तीर या छुरा या तलवार लगेगा तो उसको कम इंजरी होगी एक कारण तीसरा कारण मैं फिर से बोलता हूं काठी अब देखो यहां भी हिंदुस्तान में ऐसा कहा जाता है कि काठी की खोज पहले की थी घोड़े की जो काठी है चांद के सीरियल में हम देखो क्योंकि राजा है या सेनापति उसके घोड़े पर काठी है लेकिन सैनिक के घोड़े पर काठी नहीं है तो काठी की खोज अगर आ जाता है कि भारत में पहले हुई और उसके बाद क्रीस में हुई लेकिन सवाल वही आता है एक काठी बनाना दस काठी बनाना सौ काठी बनाना और एक लाख काठियां बनाना उसमें जमीन आसमन का फौर है एक है साइंस कारीगरी एक काठी बनाना दस काठी बनाना और एक लाख काठी बनाना ताकि हरेक सैनिक के पास काठी हो वहां हो गया उद्योग इंडस्ट्री तो वो ग्रीस में क्यों अच्छी निकली क्योंकि तो वहां जूरी सिस्टम था राइटोरिकॉल तो था जो मैंने आपको बताया इसलिए ग्रीस में आप देखोगे ग्रीस के सैनिक को चाणक्य स्थितियों ने दोबारा हरेक सैनिक के पास काठी थी तो काठी की वजह से वो ज्यादा देर तक घोड़े पर बैठा रहेगा कम थकान हुई उसकी हड्डियां कम दुखेगी वो ज्यादा देर तक लड़ उसका बैलेंस ज्यादा मेंटेन रहेगा उसके बाद दूसरा मैंने बताया गुलेल तो वही भी ये आता है कि एक गुलेल बनाना साइंस इसमें कहा जाता है कि गुलेल के जो मटेरियल थे उसकी खोज भी इंडिया में होगी लेकिन सैकड़ों की संख्या में सैकड़ों की संख्या में यानी 500 सौ गुलेल बना, वो एक उद्योग हो गुलेल नहीं बना पाएगा एलेक्जेंडर के पास जो गुलेल थी कि पांच किलो का पत्थर एक टन का पत्थर सौ सौ फीट दूर तक फेंक सकते दो सौ दो सौ फीट तक दूर हैं इस तरह की फूले नहीं थी और फिर मचा। सीजी टावर बोलते हैं आप गूगल करोगे सीज टावर पे तो आपको मिलेगा कि मान लो आ, ये किला है ये किले की दीवाल है तो सीज टावर एक लकड़ी का बना होता है किले की दीवार से डबल हाइट का होता है कर कभी कभी डेढ़ी डबल हाइट का होता है और इतना मजबूत लकड़ा होता है पूरा इसके फ्रंट में कि यहां से कोई तीर तीर्थे या आग भी फेंकेगा तो कोई असर नहीं होगी उस पर बहुत कम असर होगी वो तो सीज टावर आगे चलता जाएगा और जब पास आ गया तो अब यहां पे जो सैनिक है वो हाइट पे आ गए अब किले की दीवार पे जो सैनिक खड़े हैं सीज टावर पे जो सैनिक है वो इनमें बार करके उनकी उनको मार सकते हैं और सीज टावर इस तरह से सीज टावर और ज्यादा पास आ जाएगा फिर ये सैनिक उतर के अंदर आ सकते हैं आप देखो एडवांटेज किसके पास है यहां पर सैनिक है वो उनके वो हाइट के नीचे है ये किले की अंदर की बात हो तो ये सैनिक नीचे हैं और सीज टावर वाले सैनिक ऊपर है तो उनको एडवांटेज और हाइट मिल जाए और वो तीन फेंकेंगे यहां पे बहुत सारे सैनिक मारे जाएंगे कुछ सैनिक आके किले का दरवाजा खोल देंगे दरवाजा खोलने के बाद बाकी सेना अंदर आ जाएगी और उसके बाद जो वॉल का जो प्रोटेक्शन वो खत्म हो जाएगा एक बार दीवार का दरवाजा खुल जाए या नहीं किले की दीवार है वो खत्म हो गई एक बार अपने आप में कमजोरी दिखाती है कि दुश्मन आया और हमारे राजाओं को किले के अंदर छिपना पड़ा मैं दो पॉइंट से इसको कमजोरी मानता हूं कि भाई दुश्मन किले तक तो आता गया कि गजनी सोमनाथ का आ क्या वही बहुत बड़ी कमजोरी है राजाओं के सारे नहीं अधिकतर राजा इतने बुरे नहीं थे कुछ कुछ राजाओं ने तो प्रजा को लूटने में कुछ बाकी नहीं था तो प्रजा को लूटने में कुछ कसर नहीं छोड़े तो वो गजनी को जाकर क्यों नहीं लूट सकते क्योंकि उनको लूटने का इरादा नहीं आया तो गजनी पहले सोमनाथ तक आ गया या तो घोरी दिल्ली तक आ गया वही अपने आप में कमजोरी साबित करता है कि क्योंकि रास्ते में क्यों नहीं मारा क्योंकि तो लोगों के पास लड़ने के लिए हथियार नहीं थे वरना रास्ते में मार थे उसको अलेक्जेंडर यमुना तक आ गया या तो ये सिंधु नदी तक आ गया वही हमारी सेना क्यों क्रिज तक नहीं पहुंच पाई नंद की सेना या पूर्व की सेना या अभी की सेना वो क्यों ब्रिज तक पहुंच नहीं पाई तो वो यहां तक आ गया वही अपने आप में एक उनकी शक्ति हमारी कमजोरी साबित कर करी और आगे उसके बाद किले के अंदर छिपना पड़ा पर तो वो भी अपने आप में कमजोरी और उसके बाद किले के अंदर छिपने का एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज होता है कि सप्लाई खत्म हो जाते हैं सप्लाई चेन खत्म हो गई दुश्मन ने चारों ओर से घेर लिया अब जो भी अनाज पानी किले के अंदर तो कुछ उगेगा नहीं किले के अंदर तो बहुत कम जमीन होगी थोड़ा बहुत उगेगा तो किले के दो तो तीन परसेंट लोग कम पाएंगे फिर तो उसके बाद पानी का प्रॉब्लम आ जाता है कि जितना पानी निकल सकता है जमीन से निकाला लेकिन जो नदी नाले होते हैं उसमें दुश्मन जहर फेंकना शुरू करता है ये किले किले बदी के दो तीन स्टैंडर्ड तरीके हैं कि बहुत सारे किलों के थ्रू नदी आती थी और उस नदी में से लोग पानी लेते थे तो दुश्मन है उस नदियों में जहर डालना शुरू करते थे बाहर से तो एक टाइम के बाद उस नदी का पानी जहरीला हो जाता था पीने लायक नहीं रहता था तो पानी खत्म हो गया तो दूसरा एक प्रॉब्लम आता है कि किलो को हाइट पे रखना पड़ता है यदि हाइट पे नहीं रखा तो दुश्मन बड़ी संख्या में घोड़े हाथी लेके आ सकता है घोड़े हाथी न ला सकते उसके लिए हाइट पे रखते थे लेकिन हाइट पे रखते थे उसका डिसएडवांटेज क्या होता था कि अब पानी मिलना मुश्किल हो गया आप मैदानी इलाके पे हो तो डंकी यानी जो भी हैंडपंप होता हैडपंप से आप जमीन में से पानी निकाल सकते लेकिन यदि पहाड़ी इलाके पे किला रखा है तो पहाड़ी इलाके में किला रखा तो हैंडपंप से पानी निकालना मुश्किल हो जाएगा तो पानी खत्म हो जाएगा एक पॉइंट के बाद तो इस तरह से किले के अंदर घुसना पड़ा वो भी अपने आप में कमजोरी साबित करता और वो उस कमजोरी के हमें कारण ढूंढने चाहिए और कारण जैसे मैंने पिछले एक वीडियो टाइम में बताया कि दो बड़े कारण है कि हमने जूरी सिस्टम के बजाय जल सिस्टम किया यह इतफाक की बात थी कोई तो बुद्धि का सवाल नहीं है ज्यूरी सिस्टम और जन सिस्टम कोई बुद्धि का सवाल नहीं है इत्तेफाक की बात है कि दो सोसाइटी है एक ग्रीस में एक भारत में तय किया सवाल आया कि भाई इस व्यक्ति ने क्राइम किया है या नहीं वो कैसे डिसाइड करे कैसे क्राइम देखो एक बार प्रूव किया भी क्राइम किया उसके बाद सजा क्या देनी वो तो आसान नाम हुआ एडमिनिस्ट्रेशन में या कोर्ट के अंदर यह मुश्किल सवाल नहीं है कि इस आदमी को कितनी सजा करनी तो आसान काम है कि भाई मर्डर किया तो पंद्रह साल की सजा दस साल की सजा या फांसी की सजा चोरी की है तो तीन साल की सजा सात साल की छह महीने की सजा तो बहुत आसान सवाल है मुश्किल सवाल है कि भाई प्रू कैसे करना है या कन्विंस कैसे करना है या एस्टैब्लिश कैसे करना किसने चोरी की है या नहीं कितनी बार की है बार बार किए या पहली बार की है खून किया है तो आवेश में आके किया या पैसे के लिए की किया जान बूझ के प्लानिंग के साथ किया गुनाह प्रूव करना सबसे मुश्किल चीज होती है तो कैसे तय किया जाए कि गुनाह इसने किया है या नहीं तो कुछ एक समाज ने डिसाइड किया कि भाई एक अच्छे आदमी को ये काम सौंप देते हैं। वहां से जस्ट सिस्टम की शुरुआत हुई और सारी मुसीबतें की जड़ यही है कि उस अच्छे आदमी ने फिर अपने रिश्तेदारों के फेवर में जजमेंट देने शुरू किए यार दोस्तों के फेवर में जजमेंट देने शुरू किए अमीर लोगों से उसने और बुद्धिजीवियों से उसने नेक्सलस बना लिया तो कोई उसके खिलाफ बोलेगा तो तुरंत सौ बुद्धिजीवी खड़े हो जाएंगे कहने के लिए क्या समझने की क्या आदमी बिका है साबित करो पहले उसपे पर डालने से पहले और समाज कमजोर होता गया और दूसरे सवाल में डिसीजन किया कि भाई एक आदमी को ये पावर नहीं देंगे रैंडमली पचास में से पचास आदमी को बुलाओ और हरेक केस में अलग अलग पचास आदमी तो कंसंट्रेशन ऑफ पावर नहीं हुआ नेपोलिज्म नहीं हुआ तो जिस सोसाइटी में नेपोलिज्म नहीं हुआ कंसंट्रेशन ऑफ पावर नहीं हुआ वो सोसाइटी आगे बढ़ गई आगे किस सेंस में बढ़ गई कि वहां पे कारीगरों ने ज्यादा काम किया ज्यादा अच्छे उद्योग बड़े हुए ज्यादा उद्योग बढ़े इसलिए उन्होंने बड़ी मात्रा में अच्छे हथियार बनाया देखो जो दूसरी सोसाइटी उन्होंने भी अच्छे हथियार बनाया छोटी मात्रा में किसी ने एक अच्छा माला बना दिया किसी ने एक अच्छा खंबा बना दिया ना किसी ने एक अच्छी बना दी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 क्या उसमें हम पीछे थे ये मुझे क्लियरिफिकेशन धन्यवाद